आ जाए उस प्रेम के प्रसाद में उस करुणा के प्रसाद में उस अंतर्यामी परमात्मा की विश्रांति में हमारा चित्त पावन होता जाए हमारा अंतर हो रहा है हम शांत आत्मदेव में अपने परमात्मा पद में अपनी आवश्यकता में हम आराम पा रहे हैं हमारी आवश्यकता हमारा चैतन्य देव है हमारी चित्त की उपत्तियां उस चैतन्य में भी शांति पा रहे मैं शांत चेतता हो रहा हूं ऐसा चिंतन करते करते अपने मन को परम पवित्र परमात्मा के ध्यान में परमात्मा की शांति में परमात्मा देव के आनंद में अभी वर्तमान में ही डुबाते जाएं, चिंतन रहित पद में भूत और भविष्य की कल्पना से परे, चिंतन रहित पद में स्मृति जगा आत्मा हूं मैं प्रसन्न चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म के प्रसाद में परितृप्त हो रहा हूं गहरी शांति और पवित्रता जैसे आदमी गीले पैर भोजन करता है तो उसकी बढ़ती है गीले पैर भोजन करने वाले वाले की की बढ़ती है। ऐसे प्यार से भरे हुए दिल साधना बढ़ती है जब परमात्मा प्यार गुरुदेव प्रति प्यार पैदा होता है तो तुम्हारा अंत कर निम्न प्रकृति को त्याग करके गगन में विहार करता है जब तुम भी तर्प्रसन्न होते हो हस्ते हो, तो तुम्हारी आख नाक कान वक्षस्थल भी प्रसन्नता के प्रसाद से पावन हो जाता है जब तुम नकारात्मक फरियादात्मक विचार करते हो तब प्रकृति वही चीज तुम्हारे आगे ढेरों की ढेर पैदा कर देती है हस्ते के साथ आसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है तुम उस चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप जो शांत है सत है चित्त है आनंद है नित्य है उस नित्य नारायण स्वरूप में अपनी थकान मिटाते जाओ प्रसन्नता के प्रसार से अपने दिल दिमाग को दैवी गुणों से संपन्न करते जाओ जो बीत गई उसकी स्मृति करने की कोई जरूरत नहीं और अभी नहीं और भविष्य में जो घटना घटेगी उसकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं वर्तमान में आनंदित रहो वर्तमान में पवित्र रहो वर्तमान में साहसी अह सही वर्तमान में वर्तमान में सावधान रहो वर्तमान का सदुपयोग करो तो भूत और भविष्य तुम्हारा बनाया हुआ तो आगे और पीछे का विचार ही है जहां से विचार उठते हैं उस अंतर्यामी परमात्मा को हम प्यार करते हैं जहाँ से विचारों का उद्गम स्थान है वहां हम की पा रहे हैं दो उभरने दो, दो, दो तुम्हारे आत्मिक बल को उभरने दो तुम्हारी सहित उभरने दो तुम्हारे प्रियतम के प्यार को उभरने दो तुम्हारे इष्ट के प्यार को गुरु के प्यार को उभरने दो तुम्हारे दिल में दिल भर के स्नेह को प्रभुदेव प्रभु से से का स्मरण करते करते भूत भविष्य की स्मृति को खोखला कर दे भूत भविष्य की स्मृति को कर दे अभी हम उस प्रियतम का स्मरण करते हैं आदमी भूत और भविष्य का स्मरण हमेशा भूत और भविष्य का होता है वर्तमान में तो विश्रांति होती है वर्तमान में है उसका थोड़ा स्मरण करते हुए भूत भविष्य की स्मृति हटने लगती है भूत भविष्य का चिंतन हटने लगता है और वर्तमान की स्मृति जगती है चिंतन हमेशा भूतकाल का होता है या तो भावी का होता है चिंतन उन चीजों का होता है कि जिनसे तुम्हें दुख मिला है या सुख मिला है बीत गया है जो वस्तु और व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सुख की या दुख की झलके लाए हैं और वो बीत गए उनका तुमको चिंतन होता है और दूसरा चिंतन होता है कि अभी नहीं है फिर आने वाली परिस्थितियां हैं आने वाले वस्तु व्यक्तियां हैं उनका चिंतन होता है भूत और भविष्य का चिंतन करने से वर्तमान की स्मृति जगाने का काम अछूता रह जाता है तुम्हें हमेशा वर्तमान ही काम आता है भूत तुम्हें काम नहीं आता भविष्य तुम्हें काम नहीं आता भूत के संस्कारों को भूतकाल बीती हुई बातों को बीते हुए सुख दुख को याद करके तुम इतने पीछे चले जाते हो और आने वाले सुख दुख की कल्पना करके तुम इतने दब जाते हो कि तुम्हें अपनी सुमृति करने का मौका नहीं मिलता श्री कृष्ण के श्री कृष्ण का उपदेश जब अर्जुन को लगा तो अर्जुन ने यह कहा कि नष्टो मोह सुमृति लब मोह आगे और पीछे धकेल देता है लेकिन विवेक वर्तमान में अपने अपने साक्षी में, अपने अंतर्यानी प्रभु में विवेक अपने परमात्मा तत्व की स्मृति कराने में पाय देता है ध्यान करते समय भी ऐसा कभी न सोचे कि मेरा भविष्य में ये होगा भूत काल में ये हो गया नहीं अगरम बगरम स्वाहा इधर उधर की बात स्वाहा अभी मैं मेरे राम में आराम पा रहा हूं अभी मेरे चैतन्य स्वरूप में तो स्वरूप में निज आत्मा में परितृप्त हो रहा हूं मैं शांत चेतता हूं ऐसे करके अपने शांत स्वरूप की अपने आत्म स्वरूप की स्मृति जगानी होती है बैठना नहीं होता है अथवा भूत या भविष्य की जाल बुनने में समय खराब नहीं करना होता है वर्तमान में स्थित होने के लिए वर्तमान तत्व में वर्तमान देव में अंतरहमी में अपने आप में जगना है जो भूत की और भविष्य की कल्पना करता है चिंतन करता है उसे अपनी स्मृति आ जाए तो भूत और भविष्य की मुसीबत पैदा करने वाली जो करना है वह शांत हो जाए राम जी इस जीव को महाव्याधि लगा है कलना फूरना अविद्या माया महारोग लगे और उसी फुरने का ही नाम है भूत और भविष्य के तुरने का नाम ही कलना है जो जो कलना शांत होती है क्यों क्यों जीव निष्कलंक होता है जो जो कलना शांत होती है क्यों क्यों वो अपने आप में ओझ बल तेज पाता है जो जो कलना में बहता है क्यों क्यों अपने को पापी अपने को दीन हीन दुखी लाचार मोहताज महसूस करता है जो जो कलना शांत होती है और अपने निष्कलंक वर्तमान आत्मा में जबता है स्वावलंबी भूतकाल के व्यक्तियों वस्तुओं पदार्थों की चिंतन की धारा या भविष्य में मिलने की कुछ आकांक्षा अभी वर्तमान में कंगाल बना देती है तुम अभी वर्तमान में शहसा हो जाओ तुम्हारा भविष्य मधुर हो जाएगा बीत गया उसमें। कलना की धारा से बह मत जाओ कलना को कलना समझकर, निष्कलंक आत्मा का चिंतन करके ओमकार की पावन गुंजन करते राम का पवित्र स्मरण करते तो हम शब्द का अनुसंधान करते अजपा गायत्री विकार दंडोधेय अजपा जाप तुम्हारे जीवन के विकारों को हरने का सामर्थ्य रखता है स्वास्थ्य को कभी वर्तमान में तो विकारी आकर्षण दूर हो जाता है विकारों के बीच रहते हुए भी निर्विकारी आत्मा में प्रीति होने लग जाए तो निराकार हो जाता है कल्याण हो जाता है के के बाद सोने वाला, अस्त के समय सोने वाला वाला वाला अथवा अथवा सूर्य समय दिन को नींद निकालने व्यक्ति अपनी नाश करता है ऐसे ही सूर्योदय के पहले उठने वाला और रात्रि को दूसरे पहर आराम करने वाला तीसरे पहर आराम करने वाला और चौथे पहर अपने वर्तमान देव में जगने वाला व्यक्ति अपनी दीर्घ आयुष्य भुगता है गीले पैर भोजन करने वाला व्यक्ति अपनी दीर्घ आयुष्य भुगता है लेकिन गीले पैर सोना नहीं चाहिए जूठे मुंह सोना नहीं चाहिए मलिन होकर नहीं सोना चाहिए हाथ पैर धोकर पहुंच कर शुद्ध होकर सोना चाहिए जैसे नींद लेनी है तो शरीर की शुद्धि की जरूरत है ऐसे ही समाधि सुख लेना है तो हल्के विचारों को हटाकर कर दिव्य विचारों से अपने चित्त को स्नान लो तब तुम ध्यान में साधना में जब शीघ्रता से सफलता को पाओ तुम स्नेह करते जाओ तुम्हारी वर्तमान स्मृति को जताते जाओ देखो मन कहा जा रहा है या तो भूतकाल के चिंतन में होगा या तो भविष्य की कल्पना जाल बुनेगा उसको देखो और कह दो अब मैं तेरी चोरी जान गया हूँ हजारों तीर्थ कर ले मंदिर मस्जिद गिर जाकर ले, लेकिन जब तक वर्तमान देव में नहीं जगेगा भूत और भविष्य की धारा में बहता रहेगा तब तक उसके जीवन की वीणा वीणा वीणा नहीं सकती। जीवन की सुनी हो, तो जीवन के होती सुनी जाती है वीणा हो, तो भविष्य पर नहीं है भूत पर नहीं है वीणा अभी बच सकती है सोहम की वीणा सतत बज रही है साक्षित्व की वीणा सतत बज रही है प्रेम प्रसाद की वीणा सतत बज रही है तुम्हारे राम की वीणा सतत बज रही है और उसी की सत्ता लेकर तुम्हारे दिल की धड़कने चल रही है तुम्हारा देव आकाश पाताल में नहीं प्रेम पतिहा तब लिखूं जब पिया हो पर देश। में मन में जन में ताको क्या संदेश बिछड़े हैं जो प्यारे से दरबदर भटकते फिरते हैं जिसका आनंद जिसका सुख बाहर है कुछ खाकर कुछ देखकर, कुछ भोगकर, सुखी होने की जिसके जीवन में गलती घुसी है वो बहु ही दरबदर लोक लोकांतर में कभी स्वर्ग में तो कभी विस्त में कभी पाताल में तो कभी रसातल में तो कभी तलातल में कभी इंद्रियों के दिखावटी सुख में तो कभी मन के हवाई किल्लो के शेख चिल्ली किल्लो में उलझने के उन टकरावों में आदमी टक्कर खाते खाते थक जाता है और पाता है कि मैं चल नहीं सकता मेरा काम नहीं ईश्वर के तरफ चलना अरे मनुष्य जन्म मिला है ईश्वर शांति पाना तुम्हारा जन्म शुद्ध अधिकार है ईश्वर की तरफ चलने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है ईश्वर तत्व तो का सुख पाने के लिए ही तुम्हारे पास बुद्धि और श्रद्धा है नहीं कैसे चल सकते है असंभव नहीं यही काम आप कर सकते हैं दूसरे काम में तो सदा के लिए आप सफल हो भी नहीं सकते संसार में हर क्षेत्र में सदा सफल होना कठिन है लेकिन ये जो सदा तत्व है उसमें एक बार ठीक से जम गई बात तो फिर सदा सफल ही सफल तो सावधान रहे भूत और भविष्य की कल्पनाओं में अपने को न बहने दें। भजन करते हैं भगवान का भगवान आ जाए और बोलो ले महाराज पत्नी बीमार है ठीक हो जाए अथवा ये बातें वो हो जाए आपने भगवान से लेना कुछ करके नहीं सीखा तुम अगर भगवान तक तुम्हें विश्रांति पाए हुए हो तो ये छोटी छोटी बातें तो तुम्हारी बुद्धि तेजस्वी होने से उसका सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा छोटी छोटी-छोटे प्रॉब्लम तो अपने आप, अपने आप आप समेते जाएंगे विदा होते जाएंगे तुम वर्तमान में टिकते जाओ तो पति कहने में चले पत्नी कहने में चले छोरा कहने में चले शरीर में रोग ना हो भोग मिलते रहे ये जो कल्पना है वो तुम्हारे वर्तमान के खजाने को लूट लेती और कंगाल बना देती अभी इतना है यहां हूं और फिर इतना पाऊंगा और वहां पहुंचूंगा तब सुख होगा नहीं जो जहां है जिस समय है वहां अपने सुख स्वरूप को सुवरण कर ले बेराकार हो जाए जो वस्त्र घर में मिले स्वाभाविक पहन बने साधा सुदा खा लो जहा नींद आए जो ऊंचे महलों की कल्पना न करो और सुहाव बिस्तर सजाने की जरूरत मत बनाओ जरूरत बनानी है तो भूत और भविष्य के चिंतन की धारा को तोड़कर कर निश्चिंत तत्व में आराम पाना और जितनी निश्चिंत एक विचार उठा भूत काया भविष्य का दूसरा उठेगा उसके बीच की अवस्था वो परमात्मा अवस्था है वो चैतन्य अवस्था है वो साक्षात्कार की घड़िया है उसमें जो सदा जगे हैं वो भगवान हैं जो जगने का प्रयत्न करते हैं वो साधक हैं और उसका जिनको पता ही नहीं है बेतरकती हुई चीजों में उलझने वाले संसारी हैं फिर चाहे वो संसार की जिज इस पृथ्वी की हो चाहे किसी लोक लोकांतर की हो लेकिन है सब संसार जो सरकता है उसको संसार बोलते हैं और देखो जरा सावधानी से देखो प्रारंभ में थोड़ा सा ही कठिन लगेगा लेकिन फिर बहुत आसान हो जाएगा और सारी कुंजियां तुम्हारे हाथ लग जाएगी देखो मन भूत में जा रहा है कि भविष्य में जा रहा है जरा बारीकी से देखो अभी क्या है जाने को सोचता है तो भाभी में जा रहा है कल मजा आ रहा है कि भूत में जा रहा है कल ऐसा ऐसा था कि भूत में जा रहा है पहले ऐसा ऐसा था कि भूत में जा रहा है अभी ऐसा ऐसा होगा भूत में जा रहा है उसको देखो कि भूत में जाने वाले हे भविष्य में गिरने वाले अभी वर्तमान में जरा तो भविष्य में और भूत में जो कल्पनाएं गिरती है आप अपनी स्मृति जगाइए स्मृति जग गई प्रभु मिल गए स्मृति जग गई प्रभु मिल गए भूत भविष्य का तो चिंतन होता है चिंतन उस वस्तु का होता है जो तुम्हारे पास नहीं है जो अभी नहीं है अथवा तुम्हारे से दूर है उसका चिंतन होता है चिंतन उसका होता है जो तुम नहीं हो ध्यान जो तुम नहीं हो उसका चिंतन होता है जो तुम हो उसकी स्मृति होती है तुम नहीं हो उसका चिंतन होता है ध्यान से सुने आंखें खोल कर सुने जो तुम नहीं हो उसका चिंतन होता है जो तुम्हारा नहीं है उसका चिंतन होता है शरीर के वस्तुओं का चिंतन होगा लेकिन तुम्हारा जो प्रियतम है उसका चिंतन नहीं होता जो लोग भगवान के विषय में दयालु है भगवान ऐसे हैं भगवान चतुर्भुजी हैं खुदा ऐसा ऐसे ऐसा, ऐसा, ऐसा। धर्म के नाते भगवान की विस्तृत की उसकी उसकी महिमा करते हैं वे लोग भी तुम्हारे चित्त में एक कामनाओं का भूत सवार कर देते हैं बात कड़क लगेगी वो कामनाओं का भूत सवार होते ही आप अपने अचित पद की स्मृति की योग्यता खोने लग जाते हैं और यही कारण है कि लाखों लाखों लोग धार्मिक लाखों लाखों लोग किसी न किसी भगवान को देव को इष्ट को गुरु को मानते हैं लेकिन चित्त की विश्रांति पाए हुए लोग परमात्मा प्रसाद को पाए हुए लोग कोई बिरले जिज्ञासु ही मिल पाते हैं दूसरे नहीं कल हम लोगों ने सुना कि शिष्य शिष्य के चार लक्षण है शरणागत माना गुरु तत्व के गुरुदेव के विचारों के अनुगामी होकर गुरु के अनुभव का अनुगामी होकर शरणागत होना माने उनके पीछे पीछे चलना और श्रोत्रीय ब्रह्म सच्चे गुरुओं को तुम्हारे बाह्य वस्तुओं की इतनी आवश्यकता नहीं होती तुम्हारे बाह्य प्रणाम और पूजा और सत्कार और वस्तुएं उन्हें वो प्रसन्नता नहीं देगी जितनी प्रसन्नता और ब्रह्म की प्रसन्नता प्राप्त करना बहुत जरूरी गुरु की प्रसन्नता हासिल करना समझो ईश्वर के राज्य में जाने का पासपोर्ट और टिकट प्राप्त करना है तो वे महापुरुष कैसे प्रसन्न होते हैं? कि महापुरुषों को अपना अनुभव में जो सिद्धांत कितना प्यारा होता है वैसा तो अपना देह भी प्यारा नहीं होता है अपने सिद्धांत के लिए बलि ने अपने सिद्धांत के लिए सुकरात ने देह बलि दे दी जीसस ने अपनी देह की बलि दे दी मंसूर ने अपनी देह की बलि दे दी सिद्धांत के। तो सिद्धांत जितना महापुरुषों को अपना प्यारा होता है उतना शरीर भी प्यारा नहीं होता तो महापुरुष जो निर्देश करते हैं अपने सिद्धांत अपने परमात्मा तत्व में वर्तमान में ठहरने को कह रहे हैं आप अगर ठहरने को तत्पर हैं, तो आप ठीक उनको प्रसन्न कर लेंगे आप उनके बताए हुए नुख से आजमा कर अपने को ऊंचा उठा लेंगे तो वो आपको सदा प्रसन्न मिलेंगे लेकिन आप जानबूझकर भी अपनी पुरानी आदत के धारा में बह जाएंगे उस वक्त गुरु गुरु मंत्र गुरु तत्व तुम्हारे हृदय में होता है वो तुम्हें थामता है रोकता है संकेत करता है जब तक तुम तुम्हारे गुरु बनकर कचाइयों को निकालने को नहीं डरते हो तब तक जीवन का दिया जगमगाता नहीं और जो जो तुम्हारी कमजोरियों को निकालकर तुम आगे बढ़ते हो त्यो त्यो गुरु तुम्हें तुम्हारे विस्तृत मिलेंगे मैंने सुना किसी ग्रंथ में कि कोई भूल हो जाती है तो प्रायश्चित करना पड़ता है ग्लानी नहीं हाय हाय पश्चाताप करके ग्लानी नहीं लेकिन स्नान संध्या प्राणायाम आदि करके जब अनुष्ठान करके उस पाप का निवारण किया जाता है जहा जहा से ग्लानि या खिन्नता या चित्त मलिन हो ऐसी जब घटना या ऐसा वातावरण हो जैसे रास्ते पे जाते हैं तो कोई गंदी वस्तु दिखी चित्तमल होता है उस वक़्त सूर्यनारायण का दर्शन गुरु मंत्र का जाप भगवत दर्शन अग्नि दर्शन ये उस रास्ते की कहीं के पड़ी है कहीं मरा ढोर का कुछ चमड़ा खमा कहीं कुछ पड़ा है गंदी वस्तु तो चित्त तुम्हारा थोड़ा उद्विघ्न होता है तो उस वक्त उद्विग्नता का भाव तुम्हारे चित्त में आते ही तुम्हारे इंद्रियों पर तुम्हारे मन पर बुरा कर न पड़ जाए इसलिए वहां ऐसी स्मृति करनी पड़ती है देव की गुरु मंत्र की और जो प्रायश्चित है वो मंत्र जाप करने से प्रायश्चित हो जाता है गुरु मंत्र का जाप करने से प्रायश्चित हो जाता है लेकिन गुरु मंत्र का त्याग के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है गुरु मंत्र के त्याग का प्रायश्चित नहीं ऐसा मैंने पढ़ा शास्त्र में सुना दूसरा आत्म प्रशंसा अपने व्यक्तित्व अपने देहाभ्यास की अपने स्वरूप की प्रशंसा जैसे वशिष्ठ बोलते है मैं समर्थ गुरु हूं राम जी शिष्य में जो सद्गुण चाहिए वो तुम्हारे में है और गुरु में जो अनुभूति चाहिए वो मेरे में है कृष्ण बोलते सब धर्मों को छोड़ मेरे शरण आ जाओ मैं सब पापों से तुझे मुक्त कर दू ये ये प्रशंसा वो शूद्र मैं नहीं ये तो वास्तविक स्मृति है अपने स्वरूप की ये देह का चिंतन होकर नहीं बोला जा रहा है अपने स्वरूप की स्मृति जब रही अनुभूति बोली जा रही है हम जब बोलते अहम ब्रह्मास्म ब्रह्म हूं तो मैं अहम पर जोर है कि ब्रह्म पर जोर है देह के अहम को लेकर बोलते हैं कि वास्तविक मैं को जानकर बोलते हैं वास्तविक मैं को जानना होगा तो भूत और भविष्य की धाराएं जहां से बिखरती आगे और पीछे उस वर्तमान में उस मैं को अपना स्वरूप मानकर अहम ब्रह्माष्टी होता है और पापों का तो प्रायश्चित है लेकिन गुरुमंत्र के त्याग का जो पाप है उसका प्रायश्चित नहीं है सुना है महाभारत का कोई प्रसंग श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं चले गए थे अश्वत्थामा आदि को पकड़ने के लिए कैसा भी कुछ निमित्त से और युदिष्ठन महाराज को श्रम पड़ा में अर्जुन के न होने से उनके उनको खूब सहना पड़ा संध्या हुई जब युद्ध बंद हुआ तो विश्रांति लेने के लिए खूब दूर रथ खड़ा कर दिया अपना एकांत में अर्जुन और कृष्ण आए देखा कि नियत जगह पर रोज की जगह पर भाई का रथ नहीं चिंतित हुए इधर उधर खूब निहारा तब दिखाई पड़ा और पहुंच गए थके थे जरा खिल्न मना हो गए थे तो युधिस्टर महाराज ने अर्जुन को देखकर ही अपना थोड़ा को रहे अर्जुन तेरे गांधी को तेरे होते हुए इतना मेरे को श्रम पड़े और इतना लाचारी की अवस्था को गुजरना पड़े जैसे छोटा भाई कहीं जाए और देर कर और बड़ा भाई डांट दे तो युधिष्ठ ने डांट दिया अधिकार है तेरे गांधी उदाहरण को महाराज अर्जुन ने अपना बाण चढ़ाया गांधी धनुष पर कृष्ण बोलते हैं कोई शत्रु तो है नहीं बाण किस लिए चढ़ाता है तो जिस भाई को मैं पूजता आ रहा था जिसको पिता तुल्य मान देता था देव तुल्य निहारता था होकर आज मुझे उनकी हत्या करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कसम उठाई थी कि मेरे गांजो की कोई निंदा करेगा तो उसका छेद कर मेरा प्राण है कृष्ण कहते हैं कैसी बेवकूफी की बात करता है युधिष्ठ जैसे धर्मात्मा अपने वाले व्यक्ति का हालांकि भी मेरे भाई हैं और मैं नतमस्तक हूँ उनके आगे और ये उनकी खान है तो मेरे भाई नहीं मेरे पिता है माता है देव है सर्वस्व है लेकिन अब गांधी धनुष की निंदा किए हैं अब और कोई उपाय बताइए कृष्ण ने कहा प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान भी उसकी मृत्यु है युद्धिष्ठर को तुम तुकारा से बात कर लो तो मानो तुमने उनकी हत्या कर ली अर्जुन ने कहा तेरे को बोला था हम जा रहे हैं अब तू धीरज नहीं धारा कृष्ण देखा बस हो गया तूने भाई की मौत कर दी आदर ही व्यक्ति इसका अनादर करना ये उसकी मौत कर दी अर्जुन विषाद की खाई में गिरा फिर उठाया बाढ़ चढ़ाया धनुष्यपे बोले अब क्या है कौन तीसरा तो कोई दिखता नहीं है, आप हमें अब क्या है इधर को लाना है बोले नहीं जो छोटा भाई होकर बड़े भाई की हत्या कर दे भ्राता हत्यारा उसको क्या दंड होना चाहिए उसको मृत्युदंड होना चाहिए तो मृत्युदंड का प्रायश्चित वहां जाके करें और मरे वहां यमराज के वहां भोगे इससे मैं अपने आप का मृत्यु कर देता हूं मृत्युबंद भोग लेता हूं अपने आप क्या, क्या कर देता हूं अपने आप को बांध लगा देता हूं कृष्ण ने फिर समझाया जो भूत और भविष्य की कल्पनाओं में उलझते हैं और वर्तमान में जो व्यक्ति जगे हैं जगे व्यक्तियों के लिए बड़ा श्रम पड़ता है कि अज्ञानियों के बीच उनको ज्ञान कराने में न जाने वो कहां का ले लेगा। अर्जुन जैसा व्यक्ति कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है कृष्ण पकड़ के मैदान में लाते तो वो फिर भविष्य में जाता है पहले अर्जुन भूत में गया मैंने शपथ मेरे, मेरे गांधी का कोई भी अनादर करेगा उसका फिर करूंगा पहले की मेरी शपथ है फिर के मरने के बाद मुझे प्रयासित करना पड़े अभी अपने को अध्ययन जब तक है तब तक आदमी वर्तमान में आने को ही नहीं मिलता बेचारे को जो अपने को मारने को तत्पर होती हूं फिर श्री कृष्ण ने उपदेश त्याग समझाया डांटा तो बोले नहीं कोई उपाय बताओ इस प्रयास बोले अपनी प्रशंसा खुद कर ले आत्मश्लाघा कर ले इसका कोई प्रायश्चित नहीं वो आत्महत्या का पाप ही लगता है मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा का बेहाध्यास से जो मैंने ये किया मैंने वो किया मैं ऐसा हूं ऐसा जो अंकार है वो सचमुच में आत्महत्या कर देता है अपने आत्मभाव को जगाने पर तो पर्दे डाल देता है मैंने ये किया क्या किया तो आप दो हाथ पैर वाले हो गए मेरा ये है मेरा वो है मैंने इतना किया मैंने ये किया तो ये जब गहराई से आप सोचने बोलते हैं तो ये आत्महत्या करते हैं। इसीलिए कृपानाथ जब ऐसा बोलने का मौका मिले सोचने का अवसर आए तो उस समय तुम अपनी स्मृति भी याद रखना कि मैं मैं मैंने अपने सोहम स्वरूप को तो जाना नहीं किया सब इसने इसने मेरा देह ने इंद्रियों ने मन ने किया देह से बौद्ध से हुआ इंद्रियों से हुआ मुझ चैतन्य में करना धरना नहीं सोहम आप आत्महत्या के पाप से बच जाएंगे आत्मश्लाघा के पाप से बच जाएंगे और आप सचमुच में निष्पाप होने लगेंगे जिसने अपने आत्मा की हत्या अपने शुद्ध स्वरूप का अनादर किया रामचित बोलते हैं कि शास्त्रों में कई प्रकार के पापों का वर्णन आता है कि यह पाप है तो उसका प्रायश्चित यह है कोई मात्री हत्यारा है कोई बिल्ली मार लिया किसी ने कुत्ता मार दिया किसी ने घोड़ा मार दिया किसी ने गधा मार दिया किसी ने कीड़ी मार दिया किसी ने कुछ मार दिया ये हत्या किया उनको तो हम पापी मानते हैं लेकिन जो अपने आप चैतन्य परमात्मा स्वरूप की स्मृति न करके वो ईश्वर हत्या करने का जिसने पाप किया उसने और कौन सा पाप नहीं किया अपने ईश्वरत्व भाव को जो मार बैठा है उसने और क्या नहीं मारा और जिसने अपने ईश्वरत्व भाव को जगा दिया उसके द्वारा त्रिलोकी युद्ध में खत्म भी हो जाए तो उसे पाप नहीं लगता उस ज्ञानी को कोई पाप बांध नहीं सकता और कोई पुण्य ऊपर नहीं उठा सकता वो ऐसी ऊंचाई को छू लेता है और ऐसी ऊंचाई कहीं स्वर्ग में है उधर नहीं ऐसी ऊंचाई है कि भूतकाल और भविष्यकाल में जो चिंतन की धारा जाती है वो निश्चिंत तत्व से उठती है निश्चिंत तत्व की स्मृति करना और भूत और भविष्य का प्रभाव अपने ऊपर से हटाना समझ लो कि सब साधनाओं का मूल पाना है सारी सफलताओं का मूल पाना है केवल ये नुकसा भी आ और आजमाए तो काम बन जाए हम माला करते तभी भी देखो तो या तो भूत पे हैं। आशा है आशा किए हैं कि माला करेंगे अनुष्ठान सिद्ध होंगे कोई आएगा होता है ना कुछ बड़ा भड़ाका होगा कुछ होगा नहीं कुछ होने वाला नहीं है अर होगा तो होके खत्म हो जाएगा माला भी करें तो सुमृति जगाने के लिए वर्तमान में सिकने के लिए माला हो जाए ना पा मेरे कहा था कल कि कोई कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको खूब सोड़ा खार साबुन और धमाधम की जरूरत होती है कोई वस्त्र तो ऐसे कि पानी में से डुबो के निकाल दो बस शुद्ध वस्त्र हैं रात भर सोए हैं चलो समझ के प्रमाण है हम बोर्ड के सुखा दो खो गया ठीक ऐसे थोड़ा बहुत जिनको अज्ञान है थोड़ा बहुत उनको तो जरा सा गुरु कृपा जरा सा उपदेश दो और पार हो जाते उत्तम प्रकार का जो शिष्य है जिज्ञासु है वो तो उपदेश मात्र से तर जाता है उपदेश मात्र से जर जाता है मध्यम प्रकार का है वो मनन और नितभ्यासन से जो उपदेश सुना है उसका बार बार मनन करें और मनन में फिर तन्मय होता जाए नित तो वो आनंद वो शांति उसकी प्रगट होगी और प्रगाढ़ होगी तो साक्षात्कार हो जाएगा और जो कनिष्ठ है वो तर्क वितर्क करके भी है उपासनाएं उपासनाएं करके श्रम भ्रम करके और फिर कहीं कभी जब कर सनातन धर्म में सनातन साहित्य में वेदांत फिलोसॉफी ये आखिरी है और सब अपनी अपनी जगह पर कर्म कान देवी देवता सब ठीक है लेकिन हृदय स्थित देव को जो जानने की विद्या है वो वेदांत विद्या दूसरे मजहब और मतपंथों में प्रश्न उत्तर को स्वीकार नहीं क्योंकि शिष्य प्रश्न करे उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता की कसौटी पर दूसरे जो ग्रंथ बने हैं धार्मिक बौद्धिक कसौटी की क्षमता पर वो नहीं उतर सकते लेकिन वेदांत एक ऐसा है कि शिष्य को अधिकार देता है तत्विधि प्रणिपाति ने परी परिप्रश्न ने सेवाया शिष्य का अगर महत्वपूर्ण अधिकार है साधक का तो वेदांत जगत में है बाकी तो तुम मान लो खुदा है तो मान लो कई कुठ में भगवान बैठे तो मान लो साथ में अरस पर खुदा बैठे अरे जरा तो ख्याल करो साथ में अरस पर बेचारे को ठंडी नहीं लग जाएगी अब तो उसको उतारो अपने हृदय ही जगाओ यार और अपना जो अहम है उसको साथ में अरस को भेज दो तुम ऐसा करो ऐसा करो इतना दान पुण्य इतना नमाज नमाज पढ़ो इतने अच्छे आदमी हो जा तुम्हें विस्त मिलेगा संदेह न करो मान लो वित्त में क्या है कि हुरे हैं शराब के चश्मे हैं मान लो अब शराब के चश्मे उधर जय जय उपासनाएं तो मान्यता से चल जाती है अभी थोड़ा संयम कर लिया ये दुकानदारी है अभी इतना इतना दे दो फिर उतना इतना इतना सारा मिल जाएगा वेदांत दुकानदारी इनको नहीं मानता स्वार्थी जीवन की स्वार्थ की बात नहीं प्रलोभन की बात नहीं वो तो तुम्हें जगा देता है कि तुम अपनी महिमा को जान लो तुम अपनी मैं को जान लो जो यह है उसको यह रहने दो और मैं को ठीक से जान लो शरीर मैं में आ जाता है गलती से हकीकत में यह है मेरा हाथ तो मैं हाथ नहीं हुआ यह बाल है यह क्या है बोले मैं हूं नहीं ये बाल है तो ये क्या है कि नाक है तो ये क्या है कि यह हाथ है तो ये क्या है पैर है ये क्या है कि पेट है यह क्या है कि कमर है तो यह हो गया कि नहीं ये कमर है फिर संकल्प विकल्प होते हैं, वो क्या है ये क्या है कि मन है मेरा मन तो मैं मन नहीं मेरा मन मेरा मन खिन्न है मेरे मन में चिंता हो गई अरे मेरे मन में चिंता हो गई ऐसा जानकर ही तू निश्चिंत हो जाए यार अभी चुपका बजा ले <laughs> मुझे प्रॉब्लम हो गया तुझे कभी कोई प्रॉब्लम छू नहीं सकता जब प्रॉब्लम होता है तो तेरे भूत और भविष्य के चिंतन में ही प्रॉब्लम होता है और आप नहीं चाहते तभी भी यह चिंतन होता रहता है क्योंकि आदत पुरानी है और मन का स्वभाव भी है तो चिंतन होता रहता है इसलिए चिंतन में धाराएं बढ़ जाती तो स्मृति नहीं जगती योग शास्त्र प्राणायाम आदि ध्यान आदि कराके पूर्व और भूत और भविष्य के चिंतन से हटाकर वर्तमान में ठहराता कर्मकांड मलिन चिंतन और मलिन क्रिया से बचाकर सही सात्विक में लगाता है धर्म तुम्हारी वृत्ति को सात्विक बनाता है उपासना तुम्हारी वृत्ति को लेकिन जो वेदांत दर्शन ज्ञान है वो तुम्हारी वृत्ति को उद्गम स्थान का बोध करा के तुम्हें वृत्ति से पार अपने स्वरूप में जगा देता है इसलिए इसीलिए शास्त्राणी जम्बुका महाशक्ति वे बाकी के सियार और पशु वन तब तक जोर मारते वक्त दिखाते हैं जब तक केसरी सि नहीं गर्जा और सि की गर्जना होते ही सब कुछ दबाकर कहां चले गए पता नहीं ऐसे जीवन में आत्मज्ञान के विचार आने के बाद सारे इधर उधर के विचार कहां चले गए आकर्षण और दबाव कहीं पता नहीं चल इसलिए जीवन में शेर के विचार लाओ वेदांतिक विचार लाओ जब भूतकाल की भूतकाल की चिंतन धारा हो भविष्य की चिंतन धारा वर्तमान में के। अभी तो अभी तो यार मजे से बैठ कल की बात लग गई कल आने वाली कल की बात आने वाले कल की तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा व्यवहार व्यवहार तुम मुचलंक कर दो या बस आलसी हो जाओ नहीं तुम अपने चित्त को वर्तमान में बताए रखो और बाकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी एक बात और ध्यान देने योग्य है तुम्हारे काम में वर्तमान की व्यक्तियां आती हैं तुम्हारे काम में वर्तमान की वस्तुएं आती है न भविष्य की वस्तु तुम्हारे काम में अभी आती है ना भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के और अपने पुत्र परिवार भविष्य में होने वाले भी काम नहीं आते भविष्य वाले अभी तुम्हारे काम नहीं आते और भूत वाले भी तुम्हारे अभी काम नहीं आते तो जब जब तुम्हें काम लेना होता है तुम्हारे काम हमेशा वर्तमान की वस्तुएं आती वर्तमान की वस्तु है वर्तमान के व्यक्ति आते हैं वर्तमान के ही साधन तुम्हारे काम आते भूतकाल के आते नहीं अभी जो तुम्हारे पास तो वही तो काम आएंगे भविष्य में जो बनेंगे वो अभी तो नहीं काम आएंगे तो हमेशा आपको काम तो वर्तमान की वस्तु में आती है काम तो वर्तमान के व्यक्ति आते हैं काम तो वर्तमान ही आता है तो जो उसके बिना तो काम चल नहीं सकता तो जो वर्तमान में तुम्हारे काम आता है उसका तुम सदुपयोग करो तो भविष्य का टेंशन क्या करें लड़की बड़ी है इसीलिए टेंशन करना पड़ता है लड़की सोच दे मेरी उम्र हो गई इसलिए टेंशन अच्छा टेंशन से अगर काम बन कर जा, मन जाता तो सारे टेंशन वाले आदमी आपका काम हो जाते नहीं वर्तमान में जो ठीक है उसकी सूझबूझ ठीक होती है और उसका भविष्य भी आता है तो वर्तमान होकर आता है भविष्य जो तो आएगा कल जो आएगा वो आज होकर आएगा ना आज शनि है कल रवि है लेकिन रवि को जब होंगे तो रवि कल रहेगा क्या रवि भी आज होके आएगा सोम तो भी आज होके आएगा तो आज होके जो आना है उसको तो आज में जीने की कला सीख ले ध्यान भजन में बैठते हैं तो ये मिलेगा ये होगा ये करूंगा ये किया है ऐसे विचार उठे तो अगड़म तगड़म स्वा ऐसा किया आप फिर ठहर जाएंगे वर्तमान में ठहरेंगे लेकिन टिकेंगे आदत है फिर इधर उधर आ जाए इसका थोड़ा सा भारी किसे आप विचार करेंगे अनुसंधान करेंगे ना तो आपकी वो जो गैप है धारा थोड़ी बढ़ जाएगी एक संकल्प उठा दूसरा उठने को उसके बीच की जगह बढ़ जाएगी वो बढ़ जाना ही परमात्मा में स्थित होना है वो अगर तीन मिनट रह जाए तो महाराज निर्विकल्प समाधि हो जाएगी केवल तीन मिनट खाली ही तीन मिनट साक्षात्कार हो जाएगा जो ईश्वर का अनुभव हो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा जो कबीर का अनुभव हो तुम्हारा अनुभव जो समर रामदास का अनुभव हो तुम्हारा अनुभव जितना ज्यादा उसमें टिके उतना सामर्थ्य बढ़ जाएगा कीर्तन करते करते भजन करते करते जाने अनजाने तुम भूत भविष्य की बात को भूल जाते दे बेअहकार को भूल जाते और मजा आता है वर्तमान का कीर्तन करते रहो और ऐसा कीर्तन करेंगे फिर मजा आएगा ऐसा कीर्तन करेंगे तो भगवान राजी होगा तो मजा नहीं आएगा भगवान राजी होगा या मजा आएगा ये जब भूल जाते हो मजा आता है अच्छा कल बहुत मजा आया था अभी क्यों नहीं आता कल बहुत मजा आया अभी क्यों नहीं आता तब तक मजा नहीं आएगा कल आया तो आया गया तो गया छोड़ के तो अभी मजा चालू ऐसे ही कल भोज मैंने पहले सुखी था उसको मार गोली दो महीने के बाद सुखी होंगे लगा दे बंदूक तो उसकी ज्ञान अभी पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है मिला अगर माल तो उस माल में खुश है हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है कभी हाथ में तो कभी बात में खुश है कभी बात में तो कभी तात में खुश है पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश वर्तमान में खुश रहने के। और जो वर्तमान में प्रसन्न है ऐसे तो सारा संसार दुख शोक चिंता भूत भविष्य की चिंतन और कर्तव्यों से सारा संसार उस बोझले असुरों से ढका है लदा है लेकिन जब आदमी हंसता है और भूत भविष्य की कल्पना भले छोड़ता है तो वो स्वर्गीय सुख में पहुंच जाता है आत्म सुख की झलकें पा लेता है नाचने लगती तुम्हारे कान नाचने लगते तुम्हारे होठ नाचने लगते हैं तुम्हारे रक्त के कण कण तुम्हारे पवन होने लगते और प्रकृति तुम्हे सहयोग देने को उत्सुक हो जाती है और तुम जब भूत और भविष्य में उलझते रहते तो प्रकृति के उतवा दे कुटवा दोगे कुटी बिचारा क्या फिर प्रकृति देवी दया करके सत्संग में भेज देती है सत्संग में कभी ऐसी चुटकात, ऐसा कोई रहस्य ऐसी कोई कीमिया, ऐसी कोई ऐसी चाबी केस चल रहा है उसमें लंबे दिनों की जरूरत नहीं है लेकिन वकील के द्वारा ऐसा कोई नुकसान मिल जाता है जो जज के दिमाग में ठहर जाए असिल बड़ी हो जाता है हम ऐसे ही गुरुओं के द्वारा कोई ऐसा नुकसान तुम्हें मिल जाए समझ में आ जाए तुम भी बड़ी हो जाते एक बात और सुन ले कोई आदमी न्यायालय में खड़ा है हथकड़ियों के साथ खड़ा है और मुक्तमा का चुकादा आ गया कि बड़ी तो हथकरियां होते हुए मुक्त है और दूसरा आदमी बाजार में घूम रहा है लेकिन ज़मीन पे छूटा है तो वो बंधन में हथकरिया लगी है लेकिन मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि निर्दोष है लगी हथकरियों पर होने पर भी होने के बावजूद भी वो मुक्त है और तीन सौ तो दो जामीन पर छूटा घूम रहा है हैबत और आइसक्रीम, लेकिन फिर भी बंधन का भूत उसके दिमाग में घुसा है ऐसे तुम वर्तमान का अनुभव करो और तुम्हारा अंतर्यामी गुरु तुम्हें कह देगा कि तू स्वहम है तू मुक्त है, तो आप शरीर में होते हुए भी मुक्त है और ये तो मरने के बाद लोक लोकांतर स्वर्ग में जाने के बाद भी तुम हस्करियों में हो वित्त में जाने के बाद भी हस्करियों में हो इसलिए अपने पर कृपा कीजिए अपने आप में आइए गैर में कब तक उलझेंगे मिलेगा तो सुखी ये मिलेगा तो सुखी सुखी कब तक करते तो जिंदगी पूरी हो गई ये मिलेगा तो सुखी ये हटेगा तो सुखी उसको हटना होगा तो हटेगा मिलना होगा तो मिलेगा लेकिन अभी साधना के समय अभी ध्यान के समय अभी तो ना मिलना है ना हटना है आहा, अपने आप में डटना है वहां से संगीत छिड़ पड़ेंगे तुम्हारी वाणी वेदवाणी होने लगेगी तुम्हारे विचार दर्शन शास्त्र का विचार होने लगे ऐसा खजाना और जो जो ऋषि मुनि और जिन्होंने शास्त्र रचे हैं वो इस अवस्था में जो सभी वर्तमान में टिके तभी शास्त्र पैदा हो और में टे तबित हुए शास्त्र और बाकी जो देख देख के कॉपियां करके जो स्कूली किताब सब पे वो सबसे भविष्य में इसीलिए उन किताबों की पूजा नहीं होती शास्त्र की पूजा होती क्योंकि नित्य जीवन से उद्गम है और ये अनित्य कल्पनाओं से उद्गम है किताबों में शास्त्र में यह सरकार अपनी शब्दों में और इतर ग्रंथों में ये फर्क ना ना ना नारायण नारायण नारायण तो मातृ हत्या पितृ हत्या पशु हत्या ये तो ठीक लेकिन अपने हृदय में अपना आपा जो ईश्वर है उसकी स्मृति छोड़कर देह किया वो मैंने किया और देह का भूत भविष्य करने का।, के हम और के का ठही ठही कि हम निकले थे और सूरत हमने गया, हरिओम बीज बढ़ तक छोटी भाषा मई गे जा कलाक तरह के था से के था से के, तेर था से के था से। चिंतन कर दो था से, तो तुम्हारा छक बीस कला हम ते जाओ पांच कलाकसू तो, तो में बस कलाकसु छा छो तो हाथ था हाथ मू दहीसु ते कूटा अत्यारोज मरे खोट चिंतन अटकी जाोटी शक्ति वेड़प बंद ओ सुवास आसपासना चिंता नहीं कर फूल खीलते आसपास नहीं खूले हाँ मैं साधन भजन करूंगा और ऐसा हो जाऊंगा और ऐसा महान कि तो महाराज जी के पास बोले बाबा जी मुझे साक्षात्कार करना है अरे क्यों करना है कि बस मैं साक्षात्कार करके जगत का उद्धार करना चाहता हूँ सच्ची बात है की मेरे को जगत का उद्धार करना ये मेरी बहुत इच्छा है साक्षात्कार नहीं होगा साक्षात्कार नहीं होगा अच्छा मेरे को उद्धार नहीं करना है साक्षात्कार करके समाधि करना है साक्षात्कार नहीं होगा समाधि करना है ना फिर? नहीं होगा साक्षात्कार <laughs> करके भगवान से बात भी राना नहीं बिड़ाएगा करना है नहीं अभी भगवान तुम्हारे हृदय में है जो हृदय से भगवान को नहीं जाना तो भगवान को तो कंस ने भी देखा था और राम जी को रावण ने भी देखा था और असुरों ने भी देखा था सुरपंखा ने भी राम जी को तो देखा था और जी भगवान जिसके हैं ईसाइयों के उस जिस को तो क्रॉस पे चढ़ाते हुए लाख ईसाइयों ने औरों ने भी तो देखा था यहूदियों ने जिस को जो भगवान मानते हैं तो वो जब क्रॉस पे चढ़ाए गए तो लाख आदमी थे उनके इर्द आंखें देखा उनको जीसस को और बोले हमारा कुछ नहीं है क्रॉस पे चढ़ गए बाद में हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान तो भाई भी चले गए क्या जीसस कहा करते थे यू किंग ऑफ द किंग तुम राजाओं के भी राजा हो तुम राजाओं के भी राजा हो अगर वर्तमान में टिक गए तो राजा नतमस्तक हो जाएगा अगर थोड़ी भी अक्ल है उसके पास आते कि नहीं कल भी आए ना राजा भूतपूर्व तो वहां के लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई अहंकारी अभाग्य लोग तो सब जगह होते हैं और सौभाग्यशाली लोग भी होते हैं तो कुछ लोग तो जिस को प्यार करते हैं उनकी बात मानते लेकिन बाकी के लोग कि हम राजाओं के राजा एक ऐसे एक क्या तो जिस का विरोध करने लगता ये जरूरी नहीं कि तुम अपने आत्मा में आ जाओ सब तुम्हारी वाहवा करने लग जाए या सब तुम्हारा विरोध करने लगे नहीं लोग तो जैसे हैं वैसा करेंगे जो जैसे हैं वो वैसा करेंगे तुम्हारे कहने से तुम्हारे अनुकूल करने लगे लोग ये जरूरी नहीं लेकिन तुम्हारे अनुकूल तुम हो जाओ ये तुम्हारे हाथ की बात है लेकिन लोगों को तुम अच्छा कहलाने में लगो तो कोई नहीं हो तुम्हारा जो जैसे कैसा कहा Jesus के लिए लोग बोलने लगे एक बार को घेर लिया को कहा कि तुम बोलते आप हमको किंग बताते हैं राजाओं के राजा चक्रवर्ती राजा बताते हैं तो आप बताओ कि उस समय केसर बादशाह पत्र करो बोले हम केसर के बादशाह को लगान दे कि नहीं टैक्स दें या नहीं अगर दीपक बोलते टैक्स दो तो वो लोग उद्दंड लोग से बोलते हैं जब टैक्स हमको देना ही पड़ता है तो हम राजाओं के राजा कैसे और बोलते हैं टैक्स मत दो तो जाकर केसर बादशाह को कहेंगे कि बगावत फैला रहे हैं राज्य में आय बंद करा रहे हैं बोलते टैक्स मत दो तो ऐसा करके राज्य से इनको बिड़ा देंगे लेकिन जो वर्तमान में खड़ा है उसको पढ़ने सीखने या जवाब रटने की जरूरत नहीं पड़ती जिसको घेर लिया के हम हम अगर राजाओं के राजा हैं तो आप बताओ किसर बादशाह को हम टैक्स पेड करें या न करें जिसने जेब में हाथ डाला और एक कोइन निकाला एक सिक्का निकाला उस देश का बोले इस सिक्के पर इस रुपये पर सिक्का किसका है इस पर मोहर किसकी है बोले इस पर मोहर तो राजा है। बोले इस पर मोहर जो है इस पर मोहर जिसकी है वो उसे दे दो और इस पर मोहर जो जिसकी है उसके साथ हो जाओ बस यही ये ज्ञान उनको सीखना पड़ा क्या वर्तमान में थे जिनको हम त्रिकाल बोलते हैं वो क्या होता है वर्तमान में जो त्रिक है भूत और भविष्य उनके आगे एक प्रत्यक्ष होने लगे महारिकाल स्वाई तो सब जानते हैं मेरे को बहुत दिन से था कि साईं, साईं के दर्शन कर साईं से बात करूं, मैं साईं साई खड़ा हो जाऊं, साईं मेरे से पूछ ले तो में हो गया। मेरे से ने लिया। और खड़ा और मेरे मन की बात कह दिया लेकिन साईं तो बोलता है की साई जहाँ से साई है तू हो जाए यार तो जरा अपनी बहुमती तो हो जाए तो अकेले अकेले बैठे बहुमती का जमाना है टाइम बोलते तुम भी सारी हो जाओ नारायण नारायण नारायण नारा सब घट मेरा साया सब घट मेरा खाइया खाली घटना को खाली घटना को बलिहारी वो घट की बलिहारी जा घट प्रगट हो जाहारी जा उस घट की जिस घट में प्रगट हो प्रगट कैसे होगा सुमृति से कल्पना से नहीं सुमृति से अर्जुन को प्रगट हुआ न कृष्ण तो साथ में थे लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए तो अर्जुन को संदेह था भय था विश्व देखने पर और जब अर्जुन वर्तमान में टिक गए तो अर्जुन बोलता है नस्तो मोह स्मृति लब मुझे स्मृति हो गई अपने स्वीकार तब तो प्रसाद आद तुम्हारी कृपा